तो गुण लक्षण प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं परत्वा परत्व नामक जो गुण है इनके लक्षण की चर्चा हम लोग कर चुके हैं गुरुत्व नामक गुण के लक्षण ग्रंथ का विचार करना है गुरुत्व का लक्षण करते हुए अन्नम भट्ट जी कह रहे हैं आद्य पतना समुआई कारणम गुरुत्वम पृथ्वी जलव्रति तो प्रथम पतन का जो असमुआ कारण है उसे अच्छा ये भी तो हुआ था हम्म ये द्रवत्व का भी लक्षण हो गया स्नेह का लक्षण होना है अच्छा द्रवत्व का गुरुत्व का हुआ था द्रवत्व का तो आद्य चंदन असमवायी कारणम द्रवत्व तो ये जो है द्रवत्व नाम का गुण का लक्षण है असमवाई कारणत्व किसका असमवायी कारण तो संदन का संदन कहते हैं बहने को बहना नदी बह रही है ना हाँ तो ये चंदन कहलाता है यथा नद्य चंदमाना समुद्रे अस्तंग गंती नाम रूपे मुंडक में आता है तो चंदमाना ये नदी का विशेषण है तो चंदमाना यानि बहती हुई नदियाँ जैसे अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है तो वहां संदन का अर्थ है प्रवाह बहना तो बहना दो प्रकार से है उसके कई एक प्रकार होता है ना तो एक प्रथम फिर द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऐसा तो जहां जल गिरा वहां एक क्षण के लिए वो स्थिर है तुरंत ही नहीं बहता एक अल्प क्षण के लिए स्थिर होता फिर बहना प्रारंभ होता है जिधर ढलान होगी उस तरफ बहता है निम्न भाग की ओर तो ये जो बहना शुरू हुआ उसका प्रथम प्रथम छंदन उस प्रथम छंदन के छंदन भी एक कार्य है और कार्य मात्र के प्रति तीन कारण होते हैं समवायी कारण असमवायी कारण निमित्त कारण तो संदन रूप कार्य का असमवायी कारण होगा वो कौन होगा ये द्रव्यत्व बाद में बाद में जो बहना शुरू होता है उसमें वेग आ जाता है तो वेग भी असमवायिक कारण हो जाता है जैसे पतन का ऐसे चंदन का भी लेकिन प्रथम प्रथम जो चंदन हो रहा है बहना हो रहा है उस प्रथम चंदन के प्रति जो असमवायिक कारण बनेगा उसे कहा जाता है द्रवत्व उद्गम से कोई जरूरी नहीं। उद्गम ही हुआ यानी जहां गिरा बारिश का पानी भी पहले एक जमीन पर गिरता है एक क्षण के लिए रुकता है उसके बाद में बहना शुरू कर देता है रोड आदि पर गिरता है ना, और या कोई नदिया उ नदियों का उद्गम हुआ जहाँ से वो प्रवाह निकल रहा है स्रोत वहाँ से बहना शुरू हो जाता है तो प्रथम प्रथम जो बहना हो रहा है उस प्रथम प्रथम चंदन के प्रति जो असमवायिक कारण बनेगा उसका नाम है द्रवत्व हाँ द्रवत्व हाँ। तो वो तो पतन जो हो रहा है ऊपर से नीचे गिर रहा है उसे पतन कहा जाएगा हाँ और और फिर जमीन पर जो बह रहा है उसे कहा जाएगा बहना बहना ऐसा हो रहा है गिरना ऊपर से नीचे की ओर होता है और ये भी ढलान के ओर होता है लेकिन वैसा पतन नहीं है यह जैसे ऊपर से सीधा नीचे आ रहा है तो तो गुरुत्व के कारण पतन हो रहा है आद्य पतन का असमवायिक कारण गुरुत्व और चंदन आद्य चंदन का असमवायिक कारण द्रवत्व तो आद्य चंदन असमवायिक कारणत्वम द्रवत्व से लक्षणम ऐसा जोड़ देना अरे रहेगा कहाँ कहते तीन में रहता है गुरुत्व तो दो में ही रहता था पृथ्वी और जल में अरे द्रवत्व रहता है तीन में तीन में तीन कौन कौन तो पृथ्वी तेजो पृथ्वीअप तेजो वृत्ति हाँ पृथ्वीअप तेजो वृत्ति पृथ्वी हुआ अप यानी जल हुआ पृथ्वी और अप एक हो करके पृथ्वी पृथ्वीअप बना और तेज और तेजो वृत्ति तेज तो ये प्रथम तीन द्रव्य में रहता है पृथ्वी जल तेज में कौन द्रवत्व और तेज से लेना जो आक्रज रूप तेज है विषय रूप तेज के पहले अवांतर चार भेद बताए थे ना उसमें से जो आक्रज रूप तेज है भौम उदर्य आक्रज और अब अब ईंधन विद्युत आदि वो सब बताया था तो ये चार प्रकार थे उसमें से जो आक्रज रूप तेज हैं वो कौन है सोना चांदी और इसको जब गलाते हैं तो उनका जो द्रवात्मक रूप होता है द्रवीभूत होता है ना गलाने के बाद सोना और द्रवीभूत सोने को जमीन में डाल देंगे एक क्विंटल सोने को तो जहाँ डाला वहीं थोड़ी रहेगा फैल जाएगा फैलना ही बहना है उसका वो जो बहना हुआ प्रथम प्रथम उसका असमवायी कारण द्रवीभूत सोने का या द्रवीभूत चांदी का जो बहना रूप प्रथम बहना रूप कार्य है उसका समुवायिक कारण तो होगा जो बहरा है सोना बहरा है इसलिए सोना हो गया समुवायी कारण और असमवायी कारण हो जाएगा स्वर्णगत द्रवत्व वो असमवा कारण, कारण होगा और सोना समय कारण होगा और इससे अतिरिक्त बाकी जो भी कारण बनेंगे वो निमित्त कारण बनेंगे हाँ तो, हा? तो वो द्रव के प्रति कारण बनेगी तो ते ते ते ते ते वो द्रव के द्रवीभूत के लिए कारण बनी, वो अग्नि अग्नि संयोग के कारण सोना द्रवीभूत हुआ और द्रवीभूत होने से बह रहा है उसमें द्रवत्व तो आ गया द्रवत्व तो आ गया ना अग्नि के संपर्क से और द्रवत्व के कारण वो बह रहा है नहीं तो पहले गर्म करने के पहले कहीं कितना भी रखो जहाँ रखा वहीं रहेगा बहेगा नहीं बहना कार्य है और असमवाई कारण है द्रवत्व उसमें तो बहने वाले सोने में जो द्रवत्व है वो है उसका असमवायी कारण प्रथम बहने के प्रति असमवा तो तो कारण और समुवायी कारण है सोना है तो नहीं स्वर्ण यानी आक्रज जो तेज है उसी में द्रवत तो रहेगा और ये जो अग्नि है भौतिक अग्नि वो भी तो तेज है लेकिन वो बहता नहीं है वो तो ऊपर उठता है उसमें ऊर्ध्व ऊर्ध्वन होता है उत्षेपण कर्म होता है शन कर्म नहीं होता आक्रज तेज में ही चंदन होगा तो आद्य चंदन का असमवायिक कारण द्रवत्व है वो पृथ्वी जल तेज में रथ वो तो पृथ्वी भी जब द्रवीभूत होती है द्रवीभूत पृथ्वी है जैसे लोहा पृथ्वी कोटी में आता है उसको पिघला दें। और जमीन पर गिर जाए पिघला हुआ सोना तो बताए कि नहीं बहता तो बहना शुरू हो जाता है तो उस लोहा माना जाता है पृथ्वी बह रही है तो वो पृथ्वी में भी द्रवत्व तो होने से बहता है द्रवीभूत पृथ्वी बहती है तो फिर इस द्रवत्व के अवांतर दो भेद वो बताए जा रहे हैं कि तद्विधम ये दो प्रकार का है द्रविभूत क्या ना वो द्रवत्व जो है दो प्रकार का है एक सांसिद्धिक द्रवत्व और दूसरा नैमित्तिक द्रवत्व सांसिद्धिक द्रवत्व रहता है जल में सांसिधिक द्रवत्व का अर्थ है स्वाभाविक द्रवत्व जल में स्वाभाविक द्रवत्व है और नैमित्तिक कहा जाता है किसी निमित्त विशेष से अग्नि संयोग आदि रूप निमित्त को लेकर के द्रवत्व आ जाए तो वो हो गया नैमित्तिक द्रवत्व तो पृथ्वी और तेज में नैमित्तिक द्रवत्व रहेगा तो नैमित्तक पृथ्वीअ पृथ्वी तेजसो पृथ्वी और तेज में जो द्रवत्व है वह नैमित्तिक हैं और जल में सांसिद्धिक का स्वाभाविक तो पृथिव्या घृतादो अग्नि संयोगज द्रवत्व घी भी पृथ्वी है उसमें अग्नि संयोग रूप निमित्त के कारण द्रवत्व आ गया तो इसलिए उसे कहा गया नैमित्तिक द्रवत्व और तेज कौन तो कहते तेजसी स्वर्णादो अग्नि संयोग जम द्रवत्वम ऐसा अनुय करना कि स्वर्णादि रूप जो तेज उसमें भी अग्नि संयोग से द्रवत्व आता है वो नैमित्तिक द्रवत्व है हाँ? तेज में हाँ तेज में अग्नि में नहीं अग्नि संयोगज ये लिखते हैं अग्नि का संयोग सुवर्ण के साथ हो जाए हाँ तो सोना तेज है हम्म सोने को तेज कहा जाता है तो सुवर्ण रूप जो तेज चांदी रूप जो तेज हां सभी तेज में नहीं रहेगा हा हां हां हाँ, हाँ, तो सोना चांदी इनको नव द्रव्य में से तेज नाम का द्रव्य मानते हैं ये तार्किक लोग और उस आक्रज तेज रूप जो स्वर्ण और चांदी आदि इन्हीं में ये सांस नैमित्तिक द्रवत्व रहेगा बाकी तेज में नहीं रहेगा अब स्नेह नाम का गुण है उसका लक्षण बताया जा रहा है गति क्रिया हो रही है, चलन है संगन नहीं बहना, हहना ऊपर से नीचे आ रहा है एक ऐसे सामान चल रहा है तो वायु कोई ज़रूर नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही धलान के ओर ही बहता हो ऐसा भी बहता है पानी ऐसा नहीं बहता है ऐसा ऐसा नहीं बहेगा ऐसा ही बहेगा ये दोनों में अंतर है थोड़ा आ? जब ऐसा ऐसा दोनों प्रकार, तो होता है। प्रकार होता है जल का एक ही प्रकार होता है केवल ऐसा ही ऐसा ऐसा नहीं होगा हाँ द्रवीभूत द्रव्य का जो गमन उसको सन्धन कहते हैं वो पारिभाषिक शब्द उसी के लिए रूढ़ है प्रसिद्ध है हाँ उसी के लिए प्रसिद्ध माना जाएगा और स्नेह और शब्द ये दो गुण बाकी हैं उसके बाद बुद्धि नाम का गुण आएगा इन पर चर्चा इन दोनों श्लोकों गुणों की हम कल करेंगे आज थोड़ा विशेष कार्य है